देवी भागवत दसवा स्कंध स्वरुचिस उत्तम तामस रैरव और चाक्षुस नामक मनुओं का वर्णन इस प्रकार मुनिवर पुलह के समझाने पर अंगपुत्र चाक्षुस मनु तपस्या करने के विचार से गिरजा नदी के तट पर चले गए और उन्होंने वहां कठिन तपस्या आरंभ कर दी वे सरस्वती बीज के जप में संलग्न हो गए वृक्ष के जीर्ण शीर्ण पत्तों पर ही वे अपना निर्वाह करने लगे प्रथम वर्ष में वे परतों पर रहे प दूसरे वर्ष केवल पानी के आधार पर रहे और तीसरे वर्ष एकमात्र पवन ही उनका आहार रहा उनके शरीर की स्थिति ऐसी ही हो गई थी मानो अविचल स्थानु हो निराहार रहकर बारह वर्षों तक वे वागभव बीज का नित्य जप करते रहे उनके अंत करण में ऐसी ही कल्याणमय बुद्धि उत्पन्न हो गई थी उन्होंने देवी के श्रेष्ठ मंत्र का जप करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य मान लिया था अतः परमेश्वरी भगवती जगदम्बा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए परम दुर्धर्ष सर्वदेवमयी उन देवी का विग्रह अत्यंत तेजोमय था उन्होंने प्रसन्न होकर अंग कुमार चाक्षुष मनुष्य सुंदर शब्दों में कहा देवी बोली राजन तुमने जो भी उत्तम वर पाने की बात मन में सोची हो वह मुझे बतलाओ मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होने के कारण उसे अवश्य पूर्ण करूंगी साक्षुष मनु ने कहा देव देवेश्वरी देव पूजितें मैं जिस अभिलषित वस्तु के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ तुम सबके अंतर्यामनी स्वरूपणी होने के कारण उसे भली भांति जानती ही हो तथापि देवी यदि मेरे सौभाग्यवश तुम्हारा दर्शन हो गया तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मनमंत्र का राज्य प्रदान करने की कृपा करो श्री देवी बोली राजेंद्र मैं इस मनमंत्र का राज्य तुम्हें दे चुकी इसके सिवा महान पराक्रमी तथा श्रेष्ठ गुण वाले अनेक पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे तुम्हारा भावी राज्य निष्कंटक होगा और अंत में तुम मेरे धाम में चले जाओगे यह निश्चित है इस प्रकार चाक्षुष मनु के भक्तिपूर्वक स्तुति करने पर भगवती उन्हें उत्तम वर देकर तुरंत अंतर ध्यान हो गई वे ही राज्य भगवती जगदम्बा की कृपा से उनका आश्रय लेकर छठे मनु हुए उन परम आदरणीय मनु को अखिल भूमंडल का सुख प्राप्त हो गया उनके अतिशय बलवान तथा कार्यभार को संभालने वाले अनेक पुत्र हुए सभी पुत्र भगवती के उपासक सूर्वीर, अमित बल पर एवं पराक्रम से संपन्न तथा सर्वत्र आदर पाने वाले और महान राज्य सुख के अधिकारी थे इस प्रकार चाक्षुष मनु भगवती की उपासना करके मनुओं से प्रतिष मनुमो में प्रतिष्ठित होकर राज्य भोग भोगने के पश्चात अंत में देवी के परम धाम में चले गए